भारतीय दर्शन बौद्ध दर्शन स्वतारंत्रिक मत उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखकर जब साधक अंतर जगत की ओर ध्यान ले जाता है तो उसे चित्त और चैतिक विषयों में विशेष आनंद मिलता है उन धर्मों के संबंध में विशेष अनुभव प्राप्त करने से यह भान होने लगता है कि वास्तविक तत्व से चित्त का बाह्य जगत की अपेक्षा विशेष संबंध है अतएव साधक अंतर जगत का पक्षपाती हो जाता है परंतु साधक ज्ञान के इतने ऊँचे स्तर तक नहीं पहुँच सका है जिसके कारण वह बाह्य जगत से अपना संबंध सर्वथा छुड़ा सके अविद्या के प्रभाव से अभी भी उसे जगत की सत्ता में विश्वास है परंतु धीरे धीरे वह यह समझने लगता है कि अंतर जगत की सत्ता स्वतंत्र है और बाह्य जगत की सत्ता चित्त में उत्पन्न होने वाले धर्मों के ऊपर निर्भर है इस प्रकार साधक बाह्य जगत से क्रमशः अंतर जगत में प्रवेश करने लगता है यह अवस्था की अवस्था की से पूर्व में संतरा सौत्रांतिक लोग वैभाषिकों के साथ साथ संप्रदाय के अंतर्गत थे किंतु दृष्टिकोण के भेद के कारण पश्चात ये लोग एक दूसरे से पृथक हो गए कहा जाता है कि सौत्रांतिकों को विश्वास हो गया कि बुद्ध के साक्षात उपदेश सुटक में है अतएव ये लोग सुतपीटक के अनुगामी हो गए और तदनुकूल अपना नाम भी रख लिया अभी धम्म पीटक तथा विभाषा में इन लोगों को श्रद्धा नहीं रही इस मत का साहित्य बहुत ही अल्प मिलता है हुएनसांग ने कुमार को इस मत का आदि इस मत का आदि प्रवर्तक माना है कुमारलाथ के शिष्य श्रीलाभ थे धर्मत्रात बुद्धदेव तथा यशोमित्र इस मत के समर्थक आचार्य हुए हैं इनमें से यशोमित्र की लिखी हुई अभी धर्म कोश की स्फुटार्था नाम की बहुत विस्तृत व्याख्या मिलती है सौत्रांतिक मत का कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं मिलता सर्व सिद्धांत संग्रह आदि अन्य ग्रंथों में बाह्यार्थ की अनमेयता के, के संबंध में इनके मत का उल्लेख है उसके आधार पर निम्नलिखित सिद्धांतों का उल्लेख किया जा सकता है तत्व विचार विचारों का कहना है कि निर्वाण असंस्कृत धर्म नहीं हो सकता क्योंकि यह मग्ज के द्वारा उत्पन्न होता है और यह असत है अर्थात यह क्लेशों का अभाव स्वरूप तथा कासायों का नाश स्वरूप है दीपक के निर्वाण के समान ही यह भी निर्माण है इस अवस्था में धर्मों का अनुत्पाद रहता है इस पद पर पहुँच साधक उस आश्रय की प्राप्ति करता है जिसमें न कोई क्लेश हो और न कोई नवीन धर्म की प्राप्ति ही हो इनका कहना है कि उत्पन्न होने के पूर्व तथा विनाश होने के पश्चात शब्द की स्थिति नहीं होती इसलिए यह अनित्य है स्वभावतः सत्ता को रखने वाले दो वस्तुओं में कार्य कारण भाव से ये लोग नहीं मानते वर्तमान काल के अतिरिक्त भूत और भविष्य काल को ये लोग नहीं मानते इनका कहना है कि दीपक के समान ज्ञान अपने को आप ही प्रकाशित करता है यह अपने प्रामाण्य के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रखता यह स्वतः प्रामाण्यवादी है इनके मत में परमाणु निरवजह होते हैं अतएव इनके एकत्र संगठित होने पर भी ये परस्पर संयुक्त नहीं होते और न इनका परिमाण ही बढ़ता है प्रत्युत इनमें अड़ुत्व ही रहता है किसी वस्तु का नाश किसी कारण से नहीं होता वह वस्तु स्वतः विनाश को प्राप्त कर लेती है वैभाषिकों की तरह ये प्रतिसख संख्या निरोध तथा अप्रतिसंख्या में विशेष अंतर नहीं मानते इनका कहना है कि प्रतिसंख्या निरोध में प्रज्ञा के उदय होने से भविष्य में उस साधक को कोई भी क्लेश नहीं होगा क्लेशों का नाश हो जाएगा अप्रति संख्या निरोध का अभिप्राय है कि क्लेशों का नाश होने पर पुनः दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी और भो से वह साधक मुक्त हो जाएगा